जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की शेट बोले ओम वासुदेव को नमस्कार है सबको अपनी ओर खींचने वाले शंकरशन को नमस्कार है अत्यंत ध्युतिमान प्रद्युम्न कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है जिनके अनेक रूप हैं जो विश्व रूप विधाता निर्गुण अतर्क शुद्ध एवं उज्जवल कर्म वाले हैं उनको नमस्कार है जिनकी नाभि में कमल है जो पद्मगर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण हैं उनको नमस्कार है जिनका वर्ण कमल के समान है जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं उनको नमस्कार है जिनके नेत्र कमल के समान हैं जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं उन्हें नमस्कार है जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं उन मण्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है ओम बाराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है जो वर देने वाले उत्तम बुद्धि से युक्त वरिष्ठ वरेण शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी चुत न होने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम है ओम बाल रूपधारी बाल कमल के समान कांतिमान बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्र वाले मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है केशों को नमस्कार है नारायण को नित्य नमस्कार है सर्व श्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को नमस्कार है ओम विष्णु को नमस्कार है हिरण्यरेता अग्निदेव को नमस्कार है मधुसूदन को प्रणाम है शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है अनंत को नमस्कार है सूक्ष्म स्वरूप एवं श्रीवत्सधारी को प्रणाम है तीन बड़े-बड़े डगों वाले तथा दिव्य पीतांबर धारण करने वाले वामन को नमस्कार है भगवन आप सृष्टि करता हैं आपको नमस्कार है आप ही सबके धारण पोषण करने वाले हैं आपको बारंबार नमस्कार है गुण स्वरूप एवं निर्गुण को नमस्कार है बामन रूप भगवान को नमस्कार है बामनकर्मा श्री हरि को प्रणाम है बामन नेत्र प्रभु को नमस्कार है और बामन वाहन माधव को प्रणाम है रमणीय पूज्य तथा अव्यक्त स्वरूप भगवान को नमस्कार है अतर्क शुद्ध एवं भयहारी हरि को प्रणाम है जो संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका के समान है जो परम शांत एवं चैतन्य स्वरूप हैं शिव सौम्य रूप रुद्र तथा उद्धार करता हैं उन भगवान को नमस्कार है जो संहार का संहार करने वाले और उसे भोग प्रदान करने वाले हैं समस्त विश्व जिनका स्वरूप है और जो समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले हैं उन भगवान को नमस्कार है ओम दिव्य रूप सोम अग्नि और वायु स्वरूप भगवान को नमस्कार है चंद्रमा और सूर्य की किरणें जिनके केश हैं जो गौओं तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम है ओम ऋक् स्वरूप पद और क्रम रूप भगवान को प्रणाम है ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिनकी स्तुति होती है ऋचाओं का जप जिनकी प्राप्ति का साधन है उन भगवान को नमस्कार है ओम यजुर्वेद को धारण करने वाले और यजुर्वेद रूपधारी भगवान को प्रणाम है जिनका यजुर्वेद के मंत्रों से यजन किया जाता है जो सबसे सेवित और यजुर्वेद के मंत्र के अधिपति हैं उन परमात्मा को नमस्कार है ओम देव श्रीपते आपको नमस्कार है सर्व श्रेष्ठ श्रीधर को प्रणाम है जो लक्ष्मी के प्रियतम मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले Yogiioon ke dheya aur Yogi hai unbhagvani ko pranam hai Ong sam svarup paramatma ko namaskar hai joh sresht sam dhani shant bhaav ke karan joh sam me prateet hootate hai Sama joh sam yogi ke gyaata hai unbhagvani ko pranam hai joh sakshaat sam ved samgahan aur sam ved ko dharan karne vali hai jinnhe sam vedokta yagyioon ka gyan जो सामवेद को करतलगत किए हुए हैं उन भगवान को नमस्कार है जो अथर्व शीर्ष अथर्व स्वरूप अथर्वपाद और अथर्वखर हैं अर्थात जिनका शरीर आदि सब कुछ अथर्वमय है उन परमेश्वर को प्रणाम है ॐ वज्र शीर्ष वज्र के समान मस्तक वाले प्रभु को नमस्कार है जो मधु और कैटप के घातक महासागर के जल में शयन करने वाले और वेदों का उद्धार करने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम है जिनके स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान हैं उन भगवान को नमस्कार है इंद्रियों के नियंता हृषिकेश को प्रणाम है प्रभु आप भगवान वासुदेव को बारंबार नमस्कार है नारायण आपको प्रणाम है लोक हितकारी श्री हरि को नमस्कार है ओम मोहनाशक एवं विध्वंसकारी प्रभु को प्रणाम है जो उत्तम गति के दाता और बंधन का अपहरण करने वाले हैं त्रिलोकी में तेज का आविर्भाव करने वाले और तेजस स्वरूप हैं उन भगवान को नमस्कार है जो योगियों के ईश्वर शुद्ध स्वरूप सबके भीतर रमण करने वाले तथा जगत को पार उतारने वाले हैं सुख ही जिनका स्वरूप है जो सुख रूप नेत्रों वाले तथा सुकृत धारण करने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम है वासुदेव वंदनीय और बामदेव को नमस्कार है जो देहधारियों के देह की उत्पत्ति करने वाले तथा भेद दृष्टि को भंग करने वाले हैं उन भगवान को नमस्कार है देवगण जिनके श्री अंग की वंदना करते हैं जो दिव्य मुकुट धारण करने वाले हैं उन श्री विष्णु को प्रणाम है जो निवास के भी निवास हैं तथा निवासा स्थान को व्यवहार में लाते हैं उन परमात्मा को नमस्कार है ओम जो वसुधन की उत्पत्ति करने वाले और वसु को स्थान देने वाले हैं उन्हें प्रणाम है यज्ञ स्वरूप यज्ञेश्वर इवन योगी भगवान विष्णु को नमस्कार है आप संयमी पुरुषों को योग की प्राप्ति कराने वाले ईश्वर हैं आपको प्रणाम है यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले भगवान वाराह को नमस्कार है प्रलंबासुर को मारने वाले भगवान शंकरशन को नमस्कार है जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है जो प्रचंड वेग युक्त हल धारण करते हैं उन बलराम को नमस्कार है सबको शरण देने वाले नारायण आप ही ज्ञानियों के ज्ञान हैं आपको नमस्कार है प्रभु आपके सिवा नरक से उद्धार करने वाला मेरा कोई बंधु नहीं है शरणागत वत्सल मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हूं केशव अच्युत मेरा जो शारीरिक और मानसिक मल है उसे धोने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है भगवन मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है केशव आपके ही साथ मेरा संग हो इससे मुझे लाभ होगा मुझे यह संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्तर जान पड़ता है मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से घिन्न हूं इसलिए आपकी शरण में आया हूं आपकी माया से यह समस्त जगत नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित हो रहा है इसमें लोभ आदि का पूरा आकर्षण है अतः मैंने आपकी शरण ली है विष्णु संसारी जीव को तनिक भी सुख नहीं है यज्ञेश्वर मनुष्य कामन जैसे-जैसे आप में लगता जाता है वैसे-वैसे निष्काम होकर परमानंद को प्राप्त होता रहता है मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूं सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है गोविंद मेरी रक्षा कीजिए आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है इसके पार जाना असंभव है मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूं पुंडरीकाक्ष आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरा उद्धार कर सके उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगतगुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए नील मेघ के समान श्याम वर्ण कमल पत्र के समान बड़ी-बड़ी आंखें हाथों में देदीप्यमान सुदर्शन बाएं हाथ में पांचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा सारंग धनुष और खड्ग यही उनकी झांकी थी भगवान ने कहा राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है तुम में पापों का लेश भी नहीं है मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा भगवन यदि मैं आपका भक्त हूं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूं जगतपते आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो श्री भगवान बोले राजेंद्र संपूर्ण देवता मुनि सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते उसे ही तुम प्राप्त करोगे संपूर्ण लोकों को लां कर मेरे लोक में जाओगे यहां तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहां निवास करूंगा इस तीर्थ को देवता और दानो आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्ग लोक में जाएगा जो यहां स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का आशरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा